भगवान किंग के वचन है अध्याय इकहत्तर रुग्ण मानसिकता जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वह नहीं जानता वह मन से रुग्ण है और जो रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानता है वह मन से रुग्ण नहीं है संत मन से रुग्ण नहीं है क्योंकि वह रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानते हैं इसलिए वो मन से रुग्ण नहीं है चैप्टर सेवेंटी वन सिक माइंडेडनेस हु नोज दैट ही डो इज दाइस्ट हु प्रोटेंड्स टू नो वट ही डजेंट नो इज दिक माइंडेड एंड हु रिकॉग्नाइज एज सिख माइंडेडनेस एक् माइंडेडनेस इज नॉट सिक माइंडेड द सेज इज नॉट सिक माइंडेड because he recognizes sick mindedness as sick mindedness there therefore he is not sick minded bhagwan hame iska marm samjhane ki anukampa kare apstitva ka gyan असंभव है उसे जानने का कोई उपाय नहीं उपाय नहीं है क्योंकि अस्तित्व मनुष्य के पूर्व मनुष्य के पश्चात भी है मनुष्य तो एक छोटी सी तरंग है उठी सागर में तरंग कैसे सागर को जान सकेगी तरंग न थी तब भी सागर था तरंग न हो जाए कि तब भी सागर होगा क्षण भर को तरंग है, सागर शाश्वत है तरंग की सीमा है और छोर सागर का कोई और छोर नहीं कोई सीमा नहीं छोटी सी तरंग कैसे समा पाएगी पूरे सागर को अपने ज्ञान में इतना शक्ति है थोड़ी देर बेहोशी में ये भान भी बना सकती है कि जान लेकिन वो भ्रांति ही सिद्ध होगी मानो कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं लेकिन कितने दूर आकाश का कोई और छोर है पक्षियों के पंख आकाश की विराटता को कैसे नाप पाएंगे जहां तक पक्षी उड़ लेंगे समझेंगे वही आकाश का अंत आ गया पंखों की सामर्थ्य जहाँ चुक जाती वहां आकाश का अंत नहीं सिर्फ पंखों की सामर्थ्य चुक गई है पक्षी भी इथला सकते जान लिया माप लिया यात्रा कराए लेकिन क्या है उस यात्रा का मूल्य और विराट की तुलना में क्या उसका अर्थ मनुष्य भी विचार के पंख से थोड़ा सा जानने की कोशिश करता है उड़ता है थोड़ा तड़फड़ाता है उस तड़फड़ाहट को तुम आकाश का माप लेना मत समझ लेना उस तड़फड़ाहट की थोड़ी बहुत उपयोगिता हो सकती है लेकिन अंतिम अर्थों में कोई सार्थकता नहीं अंश तो को कभी भी जान नहीं सकता ये तो ऐसे ही होगा कि जैसे मेरे हाथ मेरे पूरे शरीर को जानने का दावा करें हाथ कैसे पूरे शरीर को जान सकेंगे हाथ उतना ही जान सकते हैं जितने में वे शरीर उनसे बड़ा है हम इस विराट की तुलना में अणु मात्र भी तो नहीं ये अणु कैसे परम को जान सकेगा इसलिए जानने के दावे सिर्फ अज्ञानी करते हैं ज्ञानी तो एक बात जान पाता है कि ज्ञान संभव नहीं है ऐसा जानते ही सारी अकड़क खो जाती ऐसा जानते ही सारा अहंकार गिर जाता है और उस निरअहकार अवस्था में कुछ घटता है जिसे ज्ञान तो नहीं कह सकते लेकिन जिसे अज्ञान कहना भी गलत होगा निस्तर इक हार्ट ने जर्मनी के एक बहुत बड़े ईसाई फकीर ने इस घड़ी के संबंध में एक वचन कहा है जो बड़ा स्मरणीय उसने कहा है जब मैंने जान लिया कि मैं कुछ भी नहीं जानता तत्क्षण एक पर्दा उठ गए परमात्मा सामने खड़ा था लेकिन तब मैं मौजूद न था और ये हाथ ने कहा अगर क्षमा करें मुझे और भाषा की भूल ना निकाले तो मैं कहना चाहूंगा परमात्मा ने मेरे द्वारा स्वयं को जाना उस समे जिससे परमात्मा की ऊर्जा बही मुझसे और लौट गई अपने स्रोत में परमात्मा ने ही परमात्मा को जाना मेरे माध्यम से तब वे आंखे मेरी न थी तब उन आंखों में परमात्मा ही देख रहा था परमात्मा ही देखने वाला था और परमात्मा ही देखा जाने वाला था मैं तो खो गया था पूर्ण ही पूर्ण को जान सकेगा जब तुम मिट जाओगे तब तुम पूर्ण हो जाते हो जब लहर मिट जाती है तो सागर हो जाती है उस घड़ी में जानना हो सकता है अब ये बड़ी उलझन की बात है जब तक तुम चाहोगी जानना हो जाए तब तक हो ना सकेगा क्योंकि तुम मौजूद रहोगे जब तुम राजी हो जाओगे अज्ञान के लिए भी तभी तुम मिट जाओगे ज्ञान अहंकार का सबसे बड़ा सहारा है इसलिए धन, धन छोड़ दो कुछ भी ना होगा धन छोड़कर यह मत सोचना कि अहंकार छूट गया। त्यागियों का अहंकार तो और भी गहन हो जाता है क्योंकि त्यागियों को ख्याल होता है उनके पास त्याग है। तुम्हारे पास तो धन है ठीकरे जो आज नहीं कल मौत छीन लेगी त्यागी को ख्याल होता है उसने ऐसे सिक्के कमा लिए जो मौत के बाद भी उसके साथ जाएंगे तुम्हारा बैंक बैलेंस यही है उसका बैंक बैलेंस परलोक में उसने खाते आगे खोल दिए और तुम्हारे धन तो चोरी जा सकता है त्याग की कैसे चोरी करिए तुम्हारे धन का तो दिवाला निकल सकता है त्यागी का दिवाला कभी नहीं निकलता उसका धन ज्यादा सूक्ष्म न छीना जा सकता है न चुराया जा सकता है न बाजार में कोई परिवर्तन हो जाए इससे तो उसके त्याग के मूल्य में कोई परिवर्तन होता है उसका अर्थशास्त्र ज्यादा गहरा है तुम्हारे अर्थशास्त्र की न्यू रेप पर रखी होगी उसके अर्थशास्त्र की न्यू चट्टानों पर रखी इसलिए त्यागी तो धनी से भी ज्यादा अहंकारी हो जाते है परिवार छोड़ सकते हो धन छोड़ सकते हो पद प्रतिष्ठा छोड़ सकते हो कुछ भी ना होगा जब तक ज्ञान न छोड़ो क्योंकि ज्ञान गहरी से गहरी संपदा है और ज्ञान की अकड़ गहरी से गहरी है इसलिए तुम अक्सर देखोगे कि पंडित चाहे फकीर हो कपड़े लगते फटे पुराने हो लेकिन उसकी अकड़ और ब्राह्मण की अकड़ पंडित के अकड़ से पैदा हुई छत्रियों की तलवार में भी वो धार नहीं जो ब्राह्मण के चेहरे पर तो होती है बड़े से बड़े धनी के भीतर वैसा अहंकार नहीं है जो ब्राह्मण जब चलता है तो उसकी चाल में होता है उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ज्ञान की संपदा है इसलिए मैं देखता हूं कि कभी ये तो हो भी जाए कि पापी पहुंच जाए परमात्मा के पास लेकिन पंडित कभी नहीं पहुंचता है पंडित के पहुंचने का उपाय ही नहीं है क्योंकि तो उसकी बड़ी सूक्ष्म है बड़ी मजबूत है और उसके अहंकार की बड़ी गहनता में छिपी जिसको पहचानने के लिए बड़ी प्रगाढ़ और तीव्र आंखें चाहिए जिसने ज्ञान को छोड़ दिया उसके पास कुछ भी नहीं बचता वो भीतर खाली हो जाता है तिजोरी में रखा हुआ धन तो तिजोरी में रखा है ज्ञान का धन भीतर भरा है और जब तक तुम ज्ञान से भरे हो तब तक तुम अज्ञानी ही रहोगे क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर न उतर सकेगा लहर मिटेगी ना तो सागर उतरेगा कैसे बूंद खोने को राजी ना होगी तो विराट कैसे होगी तब तुमने क्षुद्र को ही सब कुछ मान लिया और तुम क्षुद्र में ही कैद हो जाओगे अज्ञान को अनुभव कर लेना ज्ञान का पहला चरण अज्ञान को भर लेना ज्ञान से और महाअज्ञान में गिर जाना उपनिषदों में बड़ा प्यारा वचन है ऐसा वचन दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं उपनिषद कहते हैं अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते अज्ञानी का भटकना तो समझ में आ जाता है हम सभी जानते हैं कि अज्ञानी भटकता है जो जानता ही नहीं वो भटकेगा ही उपनिष्ठित कहते हैं जिसको भ्रांति है कि जानता हूं वो महा अंधकार में भटक जाता है तो अज्ञानी तो छोटे मोटे अंधकार में होते हैं, पुकार लिए जा सकते प्रकाश से बहुत दूर नहीं पास ही उनका डेरा है ज्ञानी बड़ी दूर की यात्रा पर निकल जाता है सूरज की तरफ पीठ कर लेता है ज्ञानी ज्ञानी यानी पंडित ज्ञानी यानी प्रज्ञावान नहीं कोई बुद्ध नहीं कोई कृष्ण नहीं पंडित जिसने शब्दों को सीख लिया है जिसने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है जिसने उधार विचारों से अपने को भर लिया है और अब इस उधार और जूठन पर जिसकी सारी अकड़ है पहली बात ख्याल में ले ले अंस, को नहीं जान सकता है खंड अखंड को नहीं पहचान सकता है इसका कोई उपाय ही नहीं उपाय है तो यह कि खंड खुद भी अखंड हो जाए ईश्वर को जाना नहीं जा सकता लेकिन ईश्वर हुआ जा सकता है जानने में तो फासला है दूरी है। होने में कोई फासला नहीं कोई दूरी नहीं तुम ईश्वर होके ही ईश्वर को जान पाओगे तुम तुम रहते ईश्वर को न जान सकोगे इसलिए तो ज्ञानियों ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की उस घोषणा में तुम अहम शब्द पर जोर मत देना उस घोषणा में ब्रह्मास्मि पर जोर है मैं ब्रह्म हूं इसका अर्थ ही होता है कि मैं नहीं हूं और ब्रह्म है अगर तुम इसका ऐसा अर्थ करो कि मैं ब्रह्म हूं तो तुम भूल में पड़ जाओ। मैं ब्रह्म हूं इसका अर्थ ही होता है कि अब मैं नहीं हूं ब्रह्म ही है इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये मैं के मिटने पर घटती है घटना यह कोई मैं की उदघोषणा नहीं ईश्वर हुआ जा सकता है ईश्वर को जाना नहीं जा सकता तुम तो अस्तित्व में डूब सकते हो खो जा सकते हो तुम तो अस्तित्व के साथ एक हो जा सकते हो एक रस उस एक रस्ता में ही ज्ञान है लेकिन तब तुम जानने वाले न रहोगे और न कोई होगा जिसे तुमने जाना एक ही बचेगा, जो स्वयं को ही जानता है तुम जा चुके हो इसलिए अल्लाह उससे बहुत जोर देता है अज्ञान से तो छूटना ही है ज्ञान से भी छूटना अज्ञान से छूटे यह काफी नहीं जरूरी है पर्याप्त नहीं है अभिज्ञान से भी छूटना बीमारी से तो छूटना ही है औषधि से भी छूटना कुछ बीमार होते हैं कि बीमारी से छूट जाते हैं फिर औषधि से उलझ जाते हैं, फिर औषधि नहीं छूटती क्योंकि डर लगता है अगर औषधि छोड़ी तो कहीं बीमारी न लौटा है तब फिर औषधि भी बीमारी हो गई बीमारी से भी छूटना है और सजगता रखनी है कि औषधि से जकड़ना हो जाए कांटा पैर में लग जाए उसे तो निकालना ही है लेकिन जिस कांटे से उसे निकालना है उसे गांव में नहीं रख लेना है दोनों कांटों को एक हाथ ही फेंक देना कांटे तो कांटे ही गड़ा हुआ कांटा भी कांटा है और जिस कांटे से तुमने उसे निकाला वो भी कांटा है दोनों को साथ ही फेंक देना अज्ञान तो मिटाना ही ज्ञान भी मिटाना है ज्ञान से अज्ञान निकल जाए तब तुम ज्ञान से आकर जकड़ जाओ तो तुमने बंधन बदल लिए बंधन मिटे नहीं पहले तुम्हारे पास जंजीरें थी लोहे की थी अब तुम्हारे पास जंजीरें सोने की हैं या हो सकता है की बदल प्लेटिन सुंदर जंजीरें आ गईं बड़ी प्यारी जंजीरें आ गईं कीमती और बहुमूल्य लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा काराग्रह कायम रहा और लोहे की जंजीरों को तो तोड़ने का मन भी होता है सोने की जंजीरों को तोड़ने का मन भी ना होगा काराग्रह और भी गहन हो गए मजबूत हो गए अब तो जंजीरें आभूषण जैसी मालूम पड़ेंगी अब तुम इसे काराग्रह मानोगे ही ना तुमने बहुत सजा लिया अज्ञानी अंधकार में रहता है बेसजे अंधकार में उसका घर खंडहर जैसा है और जिनको तुम ज्ञानी कहते हो उन्होंने घर को ठीक सजा लिया उनका घर महलो जैसा है जो बड़ा बहुमूल्य है लेकिन वो घर वही है जिसमें अज्ञानी रहता था क्योंकि अहंकार में कोई अंतर नहीं पड़ा है घर बदला नहीं गया है अज्ञान से तो छूटना ही है ज्ञान से भी छूटना है और तब एक अनूठे अज्ञान का जन्म होता है जहा न ज्ञान न जहां अज्ञान जहां जानने का दावा ही खो गया होता है तो न जहां कोई न जानने वाला होता है न जानने वाला होता है जहां एक विराट शून्य छा जाता है जहां भीतर कोई विचार की तरंग नहीं उठती जहां परम मौन हो जाता है उस मौन के क्षण में ही कोई प्रवेश करता है परमात्मा के मंदिर में अस्तित्व तो भी खोलता है द्वार जब तुम मिट जाते हो जलालुद्दीन जुमे की बड़ी प्यारी कविता है कि प्रेमी ने प्रे के द्वार पर दस्तक दी भीतर से पूछा गया कौन है प्रेमी ने कहा मैं तेरा प्रेमी और भीतर सन्नाटा हो गया उदास सन्नाटा उसने बार बार दरवाजा खटखटाया भीतर से आवाज आई कि अभी तू तैयार नहीं और द्वार तभी खुल सकते हैं जब तू तैयार लौट जा तैयार होकर वापस लौट प्रेमी वर्षों तक पहाड़ों में जंगलों में मौन में शांति में ध्यान में डुबारा चांद उ महीने वर्ष बीते और तब एक दिन ट्रेन वापस लौटा द्वार पर दस्तक दी सिर्फ वही सवाल कौन है इस बार उसने कहा तू ही है मैंने द्वार खुल गए जिस दिन भी तुम कह सकोगे अस्तित्व के द्वार पर जाकर तू ही रहे मैं नहीं उस दिन द्वार खुले ही है अगर ठीक से समझो तो द्वार कभी बंद ही न थे तुम्हारे मैंने ही द्वार बंद किए थे पर्दा परमात्मा पर नहीं पड़ा है पर्दा तुम्हारी आंख पर पड़ा है परमात्मा पर से पर्दा नहीं उठाना नहीं तो एक आदमी उठा देता और सब दर्शन कर लेते बुद्ध उठा देते महावीर उठा देते कृष्ण उठा देते और बाकी अपने जगह खड़े खड़े दर्शन कर लेते पर्दा अगर परमात्मा पर तो पड़ा होता तो एक बार उठ जाता बात खत्म हो गई पर्दा हर आदमी की आंख पर पड़ा है इसलिए बुद्ध कितना ही पर्दा उठाए तुम्हारी आंख से ना उठेगा महावीर कितना ही उठाए तुम ना उठेगा महावीर उठाएंगे तो उनका ही पर्दा उठेगा तुम उठाओगे तो तुम्हारा उठेगा द्वार बंद नहीं तुम्हारे मैं की ही एक दीवार है जिसमें तुम ही गिरे हो और ज्ञान तुम्हारे मैं को बड़ी गहरी शक्ति देता है अज्ञान में तो तुम कपते हो ज्ञान में तो अकड़ जाते हो जैसे ही तुम्हें लगता है मैं जानता हूं वैसे ही तुम्हारा भय खो जाता है जैसे ही तुम्हें लगता है मैं जानता हूं वैसे ही तुम कुछ और हो गए इसे भी छोड़ देना है अन्यथा तुम ज्ञान से जखड़े रहोगे ज्ञान तुम्हारा बंधन हो जाएगा और ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे तो जो ज्ञान बंधन बना ले वो अज्ञान से बदतर बदतरे ये पहली बात दूसरी बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो है क्या वस्तुतः वो ज्ञान है या कि ज्ञान का धोखा है ऐसा समझो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर तुम्हें मंगल ग्रह का एक यात्री मिल जाए और तुम तुमसे पूछे कहां रहते हो और तुम कहो कोरेगांव पार्क और वो पूछे कभी सुना नहीं कहा है ये कोरेगांव पार्क और तुम कहो पूना और वो कहे कि ये तो एक उलझन को तुम दूसरी उलझन से सुलझाते हो कहा है पूना और तुम कहो महाराष्ट्र वो पूछे कहा है महाराष्ट्र और तो तुम कहो भारत और वो कहे कहा है भारत और तो तुम कहो पृथ्वी पर वो पूछे कहा है पृथ्वी और तुम कहो कि सौर परिवार में पर वो कहे की तुम बात का हल नहीं कर रहे हो तुम उत्तर नहीं दे रहे मैं पूछता हूं आ तुम बताते हो बा जब मैं पूछता हूं बा तो पता चलता है वो भी तुम्हें पता नहीं तब तुम बताते हो सा तुम एक अनजान को दूसरे अनजान से हल कर रहे तुम्हें किसी का भी पता नहीं है क्योंकि जैसे उसका सवाल उठता है तुम फिर पीछे कहीं और हट जाते हो तुम कहते हो महाराष्ट्र भारत सौर परिवार कहां है सौर परिवार अगर पूछने वाला पूछता ही जाए तो एक घड़ी ऐसी आ जाएगी जब तुम्हें कहना पड़ेगा पता नहीं और जब आखिरी बात पता नहीं है तो पहली बात जिसको तुम आखिरी से हल करना चाहते थे वो कैसे पता हो सकती वैज्ञानिकों में एक मजाक चलता रहा है एडिंगटन ने अपनी किताबों में उस मजाक की चर्चा की है और ये है कि वैज्ञानिक से अगर पूछो कि वट इज मैटर पदार्थ क्या है तो वो कहता है नॉट माइंड पदार्थ परिभाषा तो वो कहता है जो मन नहीं और पूछो मन क्या है तो वो कहता है जो पदार्थ नहीं पर ज्ञान कहाँ है हम पूछते हैं एक बार तुम दूसरे अज्ञान पर हट जाते हो हम पूछते हैं मन क्या है तुम कहते हो पदार्थ नहीं स्वभाव का सवाल उठता है कि पदार्थ क्या है जिसको तुम मन को समझाने के लिए उपयोग में ला रहे हो तुम तत्ण कहते हो जो मन नहीं जानते तुम दोनों को नहीं एक अज्ञान से तुम दूसरे अज्ञान को छिपाने की कोशिश कर रहे हो हमारा सारा ज्ञान ऐसा है काम चलाओ यूटिलिटेरियन उसकी उपयोगिता है लेकिन उसकी सार्थकता क्या है हम जानते क्या है छोटी छोटी बातें भी तो हमें पता नहीं डीएच लॉरेंस से छोटे से बच्चे ने पूछा कि वृक्ष हरे क्यों और लॉरेंस ने मेरा सारा ज्ञान मिट्टी में गिर गया वृक्ष हरे क्यों कुछ उत्तर न सूझा लॉरेंस बहुत ईमानदार आदमी बच्चे तो तुमसे भी ऐसे सवाल पूछते हैं जिनको बड़े बड़े दाश जवाब नहीं दे सकते लेकिन तुम उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम ये मानने में डरोगे कि बच्चे के सामने तुम कहो कि मैं अज्ञानी हूं मुझे पता नहीं हर बाप बच्चे का मुंह बंद करता है वो कहता है जब बड़े हो जाओगे तब जान लोगे और खुद को भी पता नहीं है बड़ा वो हो गया और जब तक बच्चा बड़ा होगा जान नहीं पाएगा लेकिन उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे जो जान लेने लगेंगे उनसे कहेगा जब बड़े हो जाओगे तब जान लोगे दिए चला ईमानदार आदमी है उसने कहा वृक्ष हरे क्यों मुझे पता नहीं वृक्ष हरे हैं क्योंकि हरे मुझे पता नहीं तुम्हें पता है वृक्ष हरे क्यों तुम कहोगे कि नहीं वैज्ञानिक को पता है वो बता देगा कि क्लोरोफिल के कारण वृक्ष हरे लेकिन क्लोरोफिल वृक्षों में क्यों है बात तो वही की वही रही कोई हल नहीं होता है हम पूछते हैं वृक्ष हरे क्यों है तुम सवाल को एक कदम पीछे हटा देते तुम कहते हो क्लोरोफिल के कारण लेकिन क्लोरोफिल क्यों है वृक्षों कदम और पाओगे अज्ञान आ गए जहां जहाँ ज्ञान पाओ जरा पूछने की हिम्मत करना दो चार कदम बिना चल पाओगे अज्ञान आ जाएगा और जैसे अज्ञान खुलेगा वैसे पता चलेगा की ज्ञान सिर्फ ढांकना था मैंने सुना है की मोल नसुद्दीन बाजार गया था पत्नी के लिए साड़ी खरीदने पत्नी भी चकित थी क्योंकि पैसे उसके पास ना थे गरीब आ गई थी और कुछ भेंट वो देना चाहता था खाली जेब चलने लगा तो पत्नी ने पूछी खाली जेब उसने का घबरा मत हर चीज में इस रास्ता है कहा होगा सांस गई दो डेढ़ मम्मी मसूद की पत्नी भी चकित हुई इतनी कीमती साड़ी खरीद रहा जेब खाली दुकानदार ने पैकेट भी बांध दिया दिल भी तैयार करने लगा तब उसने अचानक मन बदल लिया उसने कहा कि ठहरो बजाय दो साड़ियों के डेढ़ सौ की मेरी तीन सौ की एक ही साड़ी ले लेता तीन की साड़ी बांध दी गई दबा की साड़ी वो बाहर निकालने लगा दुकानदार ने कहा सुनिए आप पैसा चुकाना भूल गए उसने कहा पैसा किस बात का उन दो साड़ियों के बदले में ली है दुकानदार ने कहा वो तो आप ठीक कैसे उन दो का पैसा कहाँ चुकाया उसने कहा जो खरीदी में उनका पैसा क्यों चुका है? वो तो आपके पास थी आदमी का सारा ज्ञान ऐसा गोल गोल किसी चीज का कुछ भी पता नहीं लेकिन सब चीजों तो हमने लेबल लगा दिए हैं कि पता है जरूरी है छोटा बच्चा जैसे पैदा होता था हम एक नाम रख देते हैं कि राम पता हमें कुछ भी नहीं कि इनका नाम क्या है लेकिन बिना नाम के काम ना चलेगा एक लेबल लगा दिया है कि इनका नाम राम और हम उन्हें राम कहने लगे उन्होंने भी सुना वो भी अपने को राम मानने लगे अब रास्ते पे कोई गाली दे देता राम को झगड़ा करने को खड़े हो जाते जो बिना नाम के आया था जिसका कोई नाम नहीं था ना किसी को पता है काम चलाओ एक नाम चिपका दिया है ऊपर से नहीं तो मुश्किल पड़ेगी घर में दस बच्चे हैं किसको बुलाइए? और फिर इतनी बड़ी दुनिया है अगर सब लोग बिना नाम के घूम रहे हो तो बड़ी अड़चन आ जाएगी तो झूठा नाम भी बड़ा काम का है लेकिन सिर्फ कोई गाली दे दे राम को तो वो लकड़ी लेकर खड़े जान देने लेने को आजी उस नाम के लिए जिसको वो लेके कभी आए ना थे उस नाम के लिए जिसको लेके वो कभी जाएंगे ना जो कि बीच की दुनिया की उपयोगिता थी जिसकी कोई सार्थकता नहीं थी न ना तो नाम तुम्हारा है न तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं कि तुम कहां से आए हो कि तुम कहां जा रहे हो कि तुम क्यों आए हो कि तुम क्यों जी रहे हो कि तुम क्यों मर रहे हो गहन अज्ञान लेकिन अज्ञान से घबराहट होती डर लगता है तो हम अज्ञान के ऊपर ज्ञान को चिपका के बैठ गए उससे थोड़ी सांत्वना मिलती सब चीजें मालूम होता है कि जानी पहचानी अजनबी आदमी तुम्हें ट्रेन में मिल जाता है तुम अगर अकेले डब्बे में हो तो पहला काम तुम करना चाहते हो कि जान लो इस आदमी का नाम क्या है कहाँ का रहने वाला है हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है थोड़ा पता ठिकाना कर लो क्योंकि अकेले इसके साथ बैठे हो जाओ बिस्तर उठा कर ले जाए पेटी खोल ले क्या करे गर्दन पर सवार हो जाए थोड़ी जानकारी जरूरी लेकिन जानकारी तुम किससे लोग उसी आदमी से और जानकारी वो क्या दे सकता है वो कहेगा मेरा नाम राम मैं हिंदू अगर तुम भी हिंदू हो तो आश्वस्त हुए अगर तुम मुसलमान हो तो दुश्मन कमरे में इसे कुछ पता नहीं इसके नाम का इसे कुछ पता नहीं इसके धर्म का धर्म भी दिया हुआ है वो भी मां बाप दे रहे हैं नाम भी मां बाप दे रहे हैं तुम्हारी सारी आइडेंटिटी तुम्हारा सारा पता किसी के द्वारा दिया गया है और पूछोगे किस तुम इसी आदमी बातचीत कर लोगे थोड़ी जान पहचान कर लोगे अब ये आदमी अजनबी ना रहा लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जिस पत्नी के साथ तुम 30 साल से रह रहे हो वो अभी भी अजनबी स्ट्रेंजर है जान क्या पाये तीस साल रह के भी तो जान ना समझो नहीं छोड़ो पत्नी को अपने साथ तो तुम 50 साल से रह रहे हो अपने को जान पाए वो भी कुछ पता नहीं पूछो किससे तुम्हें खुद ही अपना पता नहीं है तुम पूछो कि किससे और जब तुम्हें पता नहीं तो किसको पता होगा मैंने सुना है कि मुल्लासुद्दीन पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल छुड़ाने पुनर्मेने गौर से देखा आदमी थोड़ा संदिग्ध मालूम पड़ा उसने कहा कि लेकिन पक्का क्या कि नाम तुम्हारा ही है और नाम तुम्हारे ही उसने कहा जेब से उसने अपना पासपोर्ट निकाला खोल के बताया कि देख लो ये फोटो उसके प्लस ने गौर से फोटो देखा नसरुद्दीन की तरफ देखा कहा कि बिल्कुल तुम ही पार्सल देती अब मजा ये है कि तुम पूछोगे किससे नफरुद्दीन से ही पूछ रहे उसी का पासपोर्ट उसी का फोटो है लिया लेकिन ये आदमी नफरुद्दीन है जिसके नाम पार्सल है इसका क्या प्रमाण कोई भी प्रमाण नहीं लेकिन जिंदगी चल रही है जिंदगी बिना प्रमाण के चल जाती है लेकिन सत्य की खोज बिना प्रमाण के ना चलेगी तुम जो भी जानते हो उसको तुमने किसी तरह जिंदगी में काम चला लिया है लेकिन क्या वो ज्ञान है क्या जानते हो तुम अब तक दुनिया में हजारों तरह की ज्ञान की धाराएं बनी और सब एक समय के बाद अंधविश्वास हो जाती कभी वो ज्ञान की धाराएं थी अब वो अंधविश्वास है दुनिया ने जितनी चीजों को अब तक ज्ञान समझा था सब कचरे की टोकरी में जा चुका है और तुम ये मत सोचना कि जिससे तुम ज्ञान समझ रहे हो वो कचरे की टोकरी में नहीं चला जाएगा वो भी रोज जा रहा है वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तो विज्ञान पे भी भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि हर दिन सब बदल जाता है विज्ञान पर बड़ी किताबें लिखना मुश्किल हो गया क्योंकि जब तक किताब पूरी होगी तब तक विज्ञान बदल जाता है तो छोटी छोटी किताबें लिखी जाती हैं पीरियडिकल्स में लेख लिखे जाते हैं बिल्कुल छोटे क्योंकि इसके पहले की लेख छपे कहें ऐसा ना हो कि बात बदल जाए इतनी जल्दी सब करना पड़ता है तीन सौ साल में विज्ञान 30,000 बार बदल चुका है कुछ भी तय नहीं सब बदल रहा है और जो कल सही था वो आज गलत हो जाता है जो आज गलत है वो कल सही हो सकता है जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है आदमी का ज्ञान काम चलाओ, उसके ज्ञान में कभी भी जड़े न होंगी हो नहीं सकती परमात्मा ही जान सकता है ठीक ठीक क्या है आदमी तो बाहर बाहर घूमता है कुछ भी इकट्ठा कर लेता है भरोसा कर लेता है कि जान काम चला लेता है काम भी चल जाता है और यही कठिनाई है कि जिन चीजों से काम चल जाता है हम समझते हैं जो ठीक होनी चाहिए सत्य होनी चाहिए जरूरी नहीं तुम्हारा भरोसा कि वो सत्य है काफी है उनका सत्य होना जरूरी नहीं देखो दुनिया में कितनी पैथीज है एलोपैथी है आयुर्वेद है यूनानी है होम्योपैथी है नेचुरोपैथी है अकुपंचर है और हजार कौन ठीक है अब तो वैज्ञानिक भी संदिग्ध हो गए हैं कि कुछ साफ मामला नहीं कौन ठीक क्योंकि सभी इलाजों से मरीज ठीक होते पाए जाते और करीब करीब अनुपात बराबर है इस बात को देख के कि होम्योपैथी से भी मरीज ठीक हो जाता है एलोपैथी से भी ठीक हो जाता है आयुर्वेद से भी ठीक हो जाता है मरीज बड़े अनूठे कोई एक सिद्धांत को मान के नहीं चलते मालूम होता है बीमारी भी बड़ी अजीब है तो पश्चिम में बहुत सी प्रयोग किए गए जिसको वो प्लेस बो कहते एक मरीज को एलोपैथी की दवा दी जाती है उसी बीमारी के दूसरे मरीज को सिर्फ पानी दिया जाता है और बताया नहीं जाता कि किसको दवा दी जा रही है किसको पानी दिया जा रहा है बड़े हैरानी है 70 परसेंट दोनों ठीक हो जाते पानी जिसको मिलता है वो भी उतनी ठीक हो जाता है जिसको दवा मिलती है वो भी उतनी ठीक हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आदमी ठीक होना चाहता है इसलिए ठीक हो जाता है और जिसका जिस पे भरोसा हो अगर होम्योपैथी पे तुम्हें भरोसा है तो एलोपैथी तुम्हें ठीक ना कर पाएगी अगर एलोपैथी पे तुम्हें भरोसा है तो होम्योपैथी तुम्हें ठीक ना कर पाएगी तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें ठीक करता है इसलिए तो राख भी दे देता है कोई कभी काम कर जाती है मैं एक साधु को जानता हूँ उन्होंने मुझे कहा ग्रामीण हिस्से में रहते हैं बड़े सरल आदमी है बेपढ़ा लिखा इलाका है आदिमवासी हैं है सब आस बस्तर में जहां उनका निवास है बेपढ़े लिखे लोग जंगली लोग उन्होंने मुझे कहा कि दफे एक आदमी आया लगता था कि वो छह रोग से बीमार है उनको औषधि का थोड़ा ज्ञान तो उन्होंने कुछ दवा अब वहां कुछ था नहीं लिखने को ईट का एक टुकड़ा पड़ा था उस ईट के टुकड़े पर ही उन्होंने लिख दिया कि तुम जाके बाजार से और ये दवा ले लेना वो आदमी गैर पढ़ा लिखा वो को समझा नहीं कि क्या मामला है वो घर गया उसने समझा कि ये ईट दवा है उसको घोट घोट के वो पी गए जब तीन महीने में बिल्कुल ठीक हो गया तब वो आया कि थोड़ी औषधि और देना ऐसे तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया औषधि तो, तो बाजार में मिलेगी बाजार जाने की क्या जरूरत आपने जितनी वो काम कर गई उन्होंने पूछा क्या किया तुमने तो उसने कहा घोल घोल के पी गए उसको और बिल्कुल ठीक हो गए और बिल्कुल ठीक था चंगा खड़ा तो वो साधु मुझसे कह रहे थे फिर मैंने वो चितना समझा कहना कि वो ईट थी और उसको पीने से टी पी ठीक नहीं होती लेकिन जब हो ही गई तो अब कुछ कहना ठीक नहीं अब चुप ही रह जाना और एक ईट के टुकड़े थे वही मंत्र लिख के दे दिया जो पहले लिखा था वो दवाई का नाम क्योंकि उसने कहा कि मंत्र लिख देना ईट तो हमारे गांव में भी है लेकिन मंत्र सिख बात ही और अब तो प्लस वो पर सारी दुनिया में प्रयोग प्रयोग हुए हैं और पाया गया है कि कोई भी दवा हो सत्तर प्रतिशत मरीज तो ठीक होते ही है इसलिए दवा का कोई बड़ा सवाल नहीं मालूम पड़ता क्या ज्ञान है बुद्ध ने ज्ञान की परिभाषा की है जिस से काम चल जाए ये समझ में आती परिभाषा ज्ञान का ये अर्थ नहीं कि ये सत्य है ज्ञान का इतना ही अर्थ है कि जिससे काम चल जाए वही ज्ञान काम चलाओ ज्ञान जब काम न चले तो अज्ञान हो जाता है वही जब काम चला देता है तो ज्ञान हो जाता है वही डॉक्टरों को पता है कि जब भी कोई नई दवा निकलती है तो पहले तीन चार महीने बहुत काम करती है फिर धीरे धीरे असर कम होने लगता दवा वही असर क्यों कम होने लगता है पहले जब दवा निकलती नई दवा तो तीन चार महीने तो ऐसा काम करती जादू का कि लगता है कि अब इससे बेहतर दवा इस बीमारी की नहीं हो सकेगी क्योंकि डॉक्टर भी नए के भरोसे से भरा होता है मरीज भी नई दवा के भरोसे से भरा होता है और जब मरीज शुरू में ठीक होते तो दूसरे मरीजों में भी संक्रामक खबर फैल जाती कि यह दवा काम करती लेकिन फिर धीरे धीरे उसका है तो में छीन हो जाता है चार छह महीने में डॉक्टर का वो में हो जाता है एक आध दो मरीज ऐसे भी निकल आते हैं जिनको तुम ठीक ही नहीं कर सकते उन, उनके कारण दवा पे भरोसा गिर जाता है जिद्दी तो सब जगह होते, होते हैं तीस परसेंट लोग जिद्दी होते हैं हर चीज में बीमारी में भी सौ में से सत्तर आदमी जिद्दी नहीं होते तीस आदमी जिद्दी होते वो किसी चीज में भरोसा नहीं उनका वो पक्के नाश्ते खे हर चीज हर चीज को वो इंकार की भाषा में देखते हैं इस कारण उन तो कोई परिणाम नहीं होता जैसे वो आदमी आ गए और उन पर तो परिणाम न हुआ मरीजों में भी खबर पहुंच जाती अब काम ना हो सकेगा ये दवा भी गई तब तक, तक दूसरी दवा खोजनी पड़ती जो काम करे वो ज्ञान मगर ये तो बड़ी कमजोर परिभाषा हुई ज्ञान की परिभाषा तो होनी चाहिए जो सदा है वही ज्ञान लेकिन वैसा ज्ञान तो मनुष्य के पास नहीं वैसा ज्ञान तो तभी उपलब्ध होता है जब तुम अपनी मनुष्यता को भी छोड़ के अतिक्रमण कर जाते और तुम्हारी जानकारियां सिर्फ अज्ञान को छिपाने के उपाय उससे तुम जी लेते हो सुविधा से लेकिन सुविधा से जी लेने का नाम जीवन के रहस्य को जान लेना नहीं ये दूसरी बात तीसरी बात फिर हम सूत्र में प्रवेश करें जब भी तुम किसी चीज को जानते हो तो जानने का अर्थ ही होता है कि तुम में और जिसे तुम जान रहे हो एक फासला है वहां तुम बैठे हो मैं तुम्हें देख रहा हूं यहां मैं बैठा हूं तुम मुझे देख रहे हो अगर हम बहुत करीब आ जाएं, तो देखना कम होने लगेगा अगर हम अपने चेहरे बिल्कुल करीब कर लें तो हम देख ही ना पाएंगे अगर हम दोनों की आंखें इतने करीब आ जाएं कि एक दूसरे को छूने लगे तो फिर कुछ भी ना दिखाई पड़ेगा ज्ञान के लिए फासला चाहिए दूरी चाहिए और यही अड़चन है क्योंकि जिससे हम दूर हैं उसे हम जान कैसे सकेंगे इंद्रिया उसे ही जान सकती हैं जो दूर है और परमात्मा को सत्य को जानने का एक ही उपाय है कि वो इतने पास आ जाए इतने पास आ जाए कि हम और उसके बीच कोई भी वृत्ति भर का फासला न रहे तो परमात्मा को इंद्रियों से न जाना जा सकेगा क्योंकि इंद्रियां तो दूर को ही जान सकती है अत्यन्द्रीय अनुभव से ही परमात्मा को जाना जा सकेगा लेकिन तुम्हारा तो सारा ज्ञान इंद्रियों का है कुछ तुमने आंख से जाना है कुछ हाथ से जाना है कुछ कान से जाना है लेकिन सब जाना है इंद्रियों से इंद्रिया मन के द्वार है जो जो इंद्रियां जान चलाती हैं, मन को दे देती हैं, मन ज्ञानी बन जाता है मन के पीछे छिपी है तुम्हारी चेतना और एक और ज्ञान है जो दूरी से नहीं जाना जाता जो पास होने से जाना जाता जो प्रेम जैसा है ज्ञान जैसा कम परमात्मा को तो प्रार्थना में जाना जा सकेगा जब हृदय भरा होगा गहन प्रेम से। परमात्मा को आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है आंखों से तो जो देखा जा सकता है वो संसार है या चाहो तो ऐसा कहो कि आंखों से जब तुम परमात्मा को देखते हो तो जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो परमात्मा का एक अंश है संसार जब तुम आंख बंद करके देखोगे तब तुम उसे देख पाओगे जो परमात्मा है जब तुम सारी इंद्रियों को बंद करके देखोगे तब तुम उसे जान पाओगे जो परमात्मा क्योंकि तो इंद्रियों के बंद होते ही मन का व्यापार बंद हो जाता है विज्ञान ज्ञान सब इंद्रियों के ही माध्यम से जाने गए इसलिए लाओस से कहता है ज्ञानी का पहला लक्षण ये जान लेना की जो हम जानते हैं वो ज्ञान नहीं है और इस ज्ञान से हमारा छुटकारा हो तो फिर परम ज्ञान की दिशा में पैर बढ़े जिसने इसी को ज्ञान समझ लिया वो इसे छाती से लगा के बैठ जाता है वो इसे मंजिल समझ लेता है फिर यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। अब हम लाउ से किस मित्र को समझें? जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है इस ज्ञान को लाओ से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहता है इस जानने को कि मैं नहीं जानता हूं अज्ञानी है ज्ञानी और परम ज्ञानी अज्ञानी का अर्थ है जो जानता भी नहीं लेकिन यह भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं ज्ञानी का अर्थ है जो जानता नहीं लेकिन जानता है कि जानता हूं परम ज्ञानी का है जो जानता है कि नहीं जानता हूं तो परम ज्ञानी में एक बात तो अज्ञानी की है नहीं जानता हूं और एक बात ज्ञानी की है कि जानता हूं अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के पार हो जाता है परम ज्ञानी अज्ञानी जानता नहीं लेकिन यह भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं परम ज्ञानी भी नहीं जानता लेकिन जानता है कि नहीं जानता ज्ञानी जानता नहीं लेकिन जानता है कि जानता हूं परम ज्ञानी इतना ही जानता है कि नहीं जानता हूं इन दोनों के समन्वय में परम ज्ञान की प्रज्ञा का प्रज्वलन होता है सुक्रांत ने कहा है कि जब मैं जवान था तब मैं जानता था मैं सब जानता हूं ऐसा कुछ भी न था जो मेरी जवानी की अकड़ में मैं न जानता हूं फिर मैं बूढ़ा हुआ धीरे तो धीरे मेरे ज्ञान के भवन की गिरने लगी प्रौड़ता आई हिम्मत आई स्वीकार करने की कि बहुत सी बातें मैं नहीं जानता हूं और जैसे ही हिम्मत आई वैसे ही पता लगा कि जानता तो बहुत कम हो न जानना तो बहुत बड़ा है और आखिरी क्षणों में सुक्रांत ने कहा है कि अब जबकि जीवन की धारा पूरी जा चुकी जब मैं अब परिपूर्ण रूप से विनम्र हो गया हूं वो दंभ और अहंकार खो गया शरीर और मन की अकड़ जाती रही और मौत ने द्वार पर दस्तक दे दी है तो अब मैं कह देना चाहता हूं संसार को कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता ऐसा हुआ कि यूनान में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है का मंदिर उस मंदिर के पुजारी पर देवी का अवतरण होता था और वो मंदिर का पुजारी जब देवी का अवतरण होता था तो कई तरह की घोषणाएं करता था वो सदा सच होती थी कुछ लोग डलफी के मंदिर गए थे जो भी लोग पूछते थे देवी की आविष्ट अवस्था में पुजारी उत्तर देता था किसी ने ये पूछ लिया कि यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है तो पुजारी ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है सुखरात परम ज्ञानी वे लोग के मंदिर से वापस आए उन्होंने सुखरात से कहा कि दिल्ली के पुजारी ने देवी की आविष्ट दशा में घोषणा की कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो सुखरात ने कहा कहीं जरूर कुछ भूल हो गई होगी तुम वापस जाओ और पुजारी को कहो कि सुकरात तो स्वयं कहता है कि मुझसे बड़ा अज्ञानी और कोई भी नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता लोग वापस गए लोगों ने पुजारी को कहा कि आप तो कहते हैं लेकिन खुद सुकरात इनकार करता है और उसने कहा कि कहीं कोई भूल हो गई तुम जाओ वापस और जाके बता दो कि सुकरात ने तो कहा है कि मैं इतना ही भर जानता हूँ कि कुछ भी नहीं जानता मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन है देलफी के मंदिर की देवी हंसी और उसने कहा इसीलिए तो हम उसे परम ज्ञानी कहते इसीलिए कि सुक्रात स्वयं कहता है कि मैं अज्ञानी हूं इसीलिए तो हमने उसे परम ज्ञानी कहा है। भूल कहीं भी नहीं हुई और हम, हमारे वक्तव्य में और सुक्रात के वक्तव्य में विरोध नहीं सुक्रात जो कह रहा है उसी के कारण तो हम कहते हैं वो परम ज्ञानी अगर उसने स्वीकार कर लिया होता दुर्भाग्य से कि वो परम ज्ञानी है तो हमें अपना वक्तव्य बदलना पड़ता फिर वो ज्ञानी न रह जाता ज्ञान विनम्र है ज्ञान आत्यंतिक रूप से विनम्र है ज्ञान का कोई भी दावा नहीं है जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है लेकिन ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ऐसी घोषणा मत कर अन्यथा चुप जाओ आदमी का मन बहुत बेईमान इस वचन को पढ़कर तुम्हें भी लग सकता है तब तो बात सीधी साफ घोषणा कर दो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और सरलता से सर्वश्रेष्ठ हो जाओ सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ऐसी घोषणा की तब तो तुम चुप गए सर्वश्रेष्ठ होने का उपाय नहीं है ऐसा जिसके जीवन में घट जाता है सर्वश्रेष्ठता छाया की भांति उसका पीछा करती ये परिणाम है उपाय नहीं तुम सर्वश्रेष्ठ होने के लिए अगर अज्ञान का दावा करोगे तो वो दावा भी ज्ञान का ही दावा है और अहंकार का ही दावा है तुम ये मत सोचना कि ज्ञान का ही दावा हो सकता है आदमी चालांक है। अज्ञान का भी दावा कर सकते लेकिन दावे में बात है और अगर सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ही दावा कर रहे हो तो कठिनाई में पड़ जाओगे और बहुत से धार्मिक लोगों को मैं इसी कठिनाई में पड़ा देखता हूं मेरे पास धार्मिक लोग आ जाते मुझसे आते कहते हैं कि पाती तो सुख में हम पुण्य कर रहे हैं फिर भी दुख में और शास्त्रों में कहा है पुण्यात्मा को सुख मिलता स्वर्ग मिलता उस सुख और स्वर्ग पाने के लिए पुण्य कर रहे हैं वही चुख हो गई पुण्य का पहला लक्षण तो यह है कि वो निर्लोभ होगा अगर पुण्य भी लोभी हो तो पाप और पुण्य में फर्क क्या है अब वो देख रहे हैं बैठे राह लगाए हुए हिसाब किताब किए हुए बैठे इतना पुण्य कर दिया और अभी तक सुख नहीं मिला और शास्त्र में लिखा है सुख मिलेगा और जब सुख ही नहीं मिल रहा तो स्वर्ग का क्या भरोसा करें जब अभी नहीं मिल रहा तो आगे का क्या भरोसा करें मिले ना मिले कोई लौट के बताता भी तो नहीं कहीं ऐसा ना हो कि पाप से भी चूक जाएं पुण्य करके फिजूल समय गवाएं और कुछ भी ना मिले और उनको दिख रहा है कि पापी को सुख मिल रहा है इसे थोड़ा समझे जब किसी को दिखाई पड़ता है कि पापी को सुख मिल रहा है तब वो पुण्य के द्वारा ऐसा ही सुख चाहता है जैसा पापी को पाप के द्वारा मिल रहा है पुण्य आत्मा को तो दिखाई पड़ेगा कि पापी दुखी है पुण्य आत्मा को कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता कि पापी और सुखी हो सकता यह असंभव सिर्फ पापी मन को ही दिखाई पड़ता है कि पापी सुखी यही तुम्हारा सुख यही तुम्हारी सुख की परिभाषा यही तुम चाहते हो तुम भी चाहते हो कि धन का अंबार लग जाए कुछ हिम्मतवर हैं वो चोरी करके और तस्करी करके कर रहे हैं तुम जरा कमजोर हिम्मत के हो तुम दान दक्षिणा देके कर रहे हो लेकिन चाहते तुम वही तुम जरा डरे हुए आदमी हो कायर हो, कहीं पकड़ा ना जाओ तो तुम सुगम उपाय खोज रहे हो कुछ लोग पुलिस के अधिकारियों को रुस्पत दे कर रहे हैं तुम परमात्मा को रुस्पत देके कर रहे हो कि तुम करना वही चाहते हो तुम्हारे मन के तर्क में जरा भी भेद नहीं और तुम्हारी आकांक्षा भी वही है तुम बिना दांव पे अपने को लगाए पापी का सुख पाना चाहते हो तुम ज्यादा चालाक पापी तो सीधा साधा है उसके गणित में बहुत जटिलता नहीं उसे जो चाहिए वो पागल होकर कर रहा है चाहे किसी भी तरह मिले इन केन केकार कुछ भी हो परिणाम वो लगा है चोरी करेगा डांका डालेगा सब करेगा वो कम से कम हिम्मतवर है और जो चाहता है उसे करने की सीधी कोशिश कर रहा है तुम बेईमान हो और तुम चालाक हो तुम जेब भी काटना चाहते हो और दूसरे के जेब में हाथ भी नहीं डालना चाहते तुम चाहते हो कि दूसरे की जेब अचानक तुम्हारी जेब में अपने आप उलट जाए या दूसरा खुद अपनी जेब में हाथ डाले तुम्हारी जेब में पैसे रख दे और तुम कर क्या रहे हो इसके लिए तुम सुबह रोज बैठ के आधा घंटा राम राम राम राम कर लेते हो या थोड़े से चने फुटाने रख लिए हैं वो तुम भिखारियों को बांट देते हो या जो दवाइयां तुम्हारे घर में काम नहीं आई तुम अस्पताल में दे आते हो या जो कपड़े अब तुम्हारे योग्य नहीं रहे वो तुम दान कर देते हो बांग्लादेश भेज देते हो तुम्हारा पुण्य बड़ा दीन है और भीतर तुम्हारा वही मन छिपा है जो पापी का है तब तुम चिंता में पड़ते हो अगर तुमने सच में ही पुण्य किया हो तो पुण्य के करने में ही महासुख बरस जाता है कहीं बाद में थोड़ी सुख मिलने वाला है स्वर्ग कल थोड़ी मिलने वाला है न तो स्वर्ग कल है और नरक कल है तुम जो करते हो उस कृत्य में ही तो तुम पर दुख या सुख बरस जाता है कभी चोरी करके देखो तब तुम पाओगे कैसी छाती धड़कती है कैसी चिंता बेचैनी परेशानी घबराहट भय सो नहीं सकते खुद के ही पैरों से डर जाते हो और चौंक जाते हो खुद की आवाज डराती वो जो चोरी कर रहा है तुम उसका भवन ही मत देखो तो उसने बड़ा भवन बना दिया है तुम उसकी अंतरात्मा भी देखो कि प्रतिपल वो गल रहा है और प्रतिपल घाव बन रहे हैं, और प्रतिपल डरा हुआ है बेचैन परेशान है कफरा है तुम उसके वस्त्र मत देखो तुम उसके प्राण देखो तुम उसके पास धन मत देखो तुम उसकी भीतर की दशा देखो तब तुम पाओगे वो महा दुख में नर्कों से मिल रहा है लेकिन जिसने सच में ही दान दिया है और दान का अर्थ है किसी लोभ के कारण नहीं क्योंकि लोभ अगर दान में हो तो दान कैसे होगा तब तो सौदा होगा और जिन्होंने शास्त्रों में तुम्हें वचन दिया है कि यहां एक पैसा दो और एक करोड़ गुना स्वर्ग में पाओगे वो बेईमान है और वो तुम्हारा मन जानते हैं तुम्हारे शोषण का उनने उपाय किया तुम इससे कम में दोगे भी नहीं तुम थोड़ा सोचो भी तो जुआड़ी भी इतना नहीं पाता कि एक पैसा लगाए एक करोड़ गुना पाए तुम्हारी आकांक्षा बड़ी भयंकर एक पैसा दे के एक करोड़ गुना तुम वहां पाना चाहते हो काशी में और प्रयाग के पंडे तुम्हें शोषण कर रहे हैं इसीलिए तुम्हारे लोभ का शोषण तुम चोर हो तो एक पैसा देख के एक करोड़ पाना चोरी की आकांक्षा है इसलिए तुम्हें दूसरे चोर मिल जाएंगे जो तुमसे ज्यादा कुशल हैं तुम्हारा शोषण करेंगे अगर तुम बेईमान नहीं हो तो तुम्हें कोई बेईमान नहीं मिल सकता अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हारी चोरी नहीं की जा सकती अगर तुम लोभी नहीं हो तो तुम्हारा शोषण नहीं किया जा सकता एक आदमी कुछ दिन पहले मेरे पास आया और उसने कहा एक साधु मुझे धोखा दे गया नाराज था साधुओं के बड़े खिलाफ था क्या धोखा दिया उसने उसने कहा कि कि पहले तो पता नहीं क्या किया कि एक नोट के दो नोट बना दिए और फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास जितने नोट हो सब ले आओ मैं दोहरे कर देता तो हमने सब जो भी घर में जेवर जव, जव, जवाहरात सब बेच दिया सबके नोट कर लिए और वो आदमी सब लेके हो गया वो बड़ा बेईमान तो बेईमान तुम हो वो नंबर दो था तुम सौ के नोट के दो नोट बनाना चाहते थे इस बात को तुम नहीं सोचते तो उसको तुम बेईमान कह रहे हो अगर तुम न हो तो उसके होने का कोई उपाय नहीं इसलिए तुम आधार हो तुम जड़ हो और सजा अगर मिलनी चाहिए तुम मुझसे अगर सजा मिलती हो तो पहले तुम फिर हम उसको देखेंगे लेकिन पहले तुम सजावार तुम सौ रुपये के दो सौ रुपये करना चाहते थे इसमें तुम्हें बेईमानी न दिखाई पड़ी और जो ऐसा करने आएगा वो साधु होगा तो आज भी साधु नहीं था ये तुम भी जानते हो तुम भी साधु नहीं हो तुम भी जानते हो तुम दोनों गुंडे हो दोनों का मेल मिल जाता है पापी को तुम देखते हो कि सुख पा रहा है इसका मतलब है कि वही सुख तुम्हारी भी आकांक्षा है नहीं कोई पापी कभी सुख नहीं पाता पुण्य के अतिरिक्त कोई सुख है ही नहीं लेकिन पुण्य तक उठना बड़ा कठिन है पुण्य का अर्थ है निर्लोभ दाम पुण्य का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसने दूसरे को सहभागी बनाना पुण्य का अर्थ है जो सुख तुम्हें मिला है उसने दूसरे को साची बनाना, कुछ पाने की सांक्षा से नहीं कभी तुमने किया हो कोई रास्ते पर गिर पड़ा और तुमने उसे हाथ का सहारा देकर उठा दिया उस अचानक तुम स्वर्ग में पहुंच जाते हो कुछ भी तुमने किया नहीं है सिर्फ हाथ बढ़ा दिया और उसे उठा लिया लेकिन तुम्हारी चाल बदल जाती तुम्हारे भीतर की उदासी टूट जाती जैसे सुबह हो गयी अचानक जैसे बादल घिरे थे आकाश में और थोड़ा सा बादल फट गए और तुम्हें नीला नीलाकाश दिखाई पड़ा ना तो तुम उस तुम्हें पुण्य का ख्याल था ना शास्त्र का ख्याल था बस सहज मनुष्यता के कारण घट गया कोई आदमी गिर रहा था तुमने उठा लिया तुमने सोचा भी ना कि किस फोटोग्राफर आसपास है या नहीं कोई अखबार वाला है या नहीं खाली सड़क पर उठाने का फायदा क्या है उस वक्त तुमने यह भी न सोचा कि परमात्मा का कोई आदमी लिख रहा है इस समय या नहीं तुमने यह भी खड़े होकर विचार न किया कि इसको उठाएंगे तो क्या लाभ होगा भविष्य में तुमने कुछ सोचा ही ना अन सोचे क्षण में तुम झुके तुमने उठा लिया तुमने धन्यवाद की भी आकांक्षा ना कि तुम अपनी राह चले गए अगर उस आदमी ने धन्यवाद भी ना दिया तो भी तुम्हें मन में ऐसा ना लगा कि कैसा आदमी था मैंने इतना सहारा दिया इसमें धन्यवाद भी ना दिया अगर तुम्हें इतना भी लग जाए कि इसमें धन्यवाद नहीं दिया तो तुम चुप गए तब स्वर्ग बिल्कुल पास था और तुम फिर नरक में गिर गए स्वर्ग होने का एक ढंग है नर्क भी होने का एक ढंग है इसलिए ख्याल रखना लोभ के कारण दान दोगे तो वो लोभ का ही विस्तार है अगर तुम सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ऐसी धारणा अपने मन में जमा लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तो इससे तुम सर्वश्रेष्ठ भी न हो जाओगे और न न जानने का वो अमृत तुम्हें मिलेगा न न जानने की वो गहन शांति तुम्हें मिलेगी तुम चुप जाओगे और सभी शास्त्रों के साथ तुमने ऐसा ही किया है तुम अपनी ही समझदारी से ना समझ तुम अपनी कुशलता से चूकते हो मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि ध्यान तो घटित होगा लेकिन तुम ध्यान की बहुत अपेक्षा मत करो क्योंकि अपेक्षा बाधा बन जाएगी अगर तुम शांत होकर बैठे हो तो तुम बहुत ज्यादा आकांक्षा मत करो कि कब शांत होंगे शांति की बात ही छोड़ तो तुम सब शांत होकर बैठ जाओ जब होंगे होंगे जल्दी मत करो तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा ही करेंगे दो दो-सात दिन बाद आकर वो कहते हैं जैसा आपने कहा था वैसे किया लेकिन शांति अभी तक नहीं आई चूकते ही जाते वो भी किया लेकिन पीछे खड़े वो देखते रहे कि शांति आ रही कि नहीं चार दिन हो गए अभी तक नहीं आई शांति आती है उन क्षणों में जब तुम बिल्कुल मौजूद नहीं होते तुम्हारी मौजूदगी अशांति जब तुम इतने गैर मौजूद हो जाते हो सारी आकांक्षाएं वासनाएं चिंताएं छोड़ के बैठ रहते हो जैसे कुछ करने को नहीं कुछ होने को नहीं कहीं जाने को नहीं कुछ पाने को नहीं जब तुम ऐसे बैठ रहते हो अचानक तुम पाते हो बरसा होने लगी मेघ घिर गए शांति सब तरफ बरस रही तुम सरोबोर हुए जा रहे हो तुम मधमस्त हुए जा रहे हो लेकिन जीवन में जो भी घटता है सर्वश्रेष्ठ वो तुम्हारे कारण नहीं घटता तुम्हारे कारण तो निकृष्ट ही घटता है इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है कि परम ज्ञान या परम अनुभूति प्रसाद है परमात्मा का हमारा प्रयास नहीं तो तुम सर्वश्रेष्ठ होने के लिए मत अज्ञान की घोषणा कर देना हाँ अज्ञान की घोषणा तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे वो परिणाम है जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वो नहीं जानता वह मन से रुगण है लाव से कहता है वो बीमार है उससे मनोचिकित्सा की जरूरत है तो मगर इसको सोचोगे तो तुम पाओगे तब तो करीब करीब हर आदमी मन से बीमार है क्योंकि ऐसा आदमी मुश्किल ही है पाना जो सीधा सीधा कह सके मैं नहीं जानता तुमसे अगर कोई पूछता है परमात्मा है तो तुमने कभी ये जवाब दिया कि मैं नहीं जानता नहीं या तो तुमने कहा नहीं है अगर तुम नास्तिक हो कम्युनिस्ट हो तो तुमने कहा नहीं है वो भी ज्ञान का दावा है कि मुझे पता है नहीं या तुमने कहा है वो भी ज्ञान का दावा है लेकिन कभी तुम्हारे मन से सीधी साफ बात उठी कि मुझे पता नहीं जो कि असलियत है तुमसे कोई कुछ भी पूछे उत्तर देने की बड़ी जल्दी और तैयारी ऐसा क्षण नहीं आता जब तुम निरुत्तर खड़े रह जाओ और वास्तविक रूप से कह दो कि नहीं मुझे पता नहीं बुल्ला नसुद्दीन से एक आदमी ने आके कहा कि मैं गुरु की तलाश में और कई गुरुओं के पास गया लेकिन कुछ पाया नहीं कुछ है नहीं उनमें जल्दी ही उनका ज्ञान चुक जाता है कोई रहस्य नहीं है ऐसा जो चुके ही ना तो किसी ने तुम्हारी मुझे खबर कि तुम्हारे पास बड़ा रहस्यपूर्ण गुप्त ज्ञान है तो मैं उसी को जानने आया हूं नसुद्दीन ने कहा कि ठीक तो मेरी सेवा में रहो तैयारी करो जब तुम तैयार हो जाओगे तब मैं गुप्त ज्ञान तुम्हें दे दूंगा उस आदमी ने कहा कि ठीक है सेवा शुरू करने के पहले मैं ये भी पूछ लेना चाहता हूँ कि तैयारी की कसौटी मापदंड क्या होगा कि मैं तैयार हो गया सुन ने कहा मापदंड ये होगा जिस दिन तुम ये कहने के लिए हिम्मत जुटा सकोगे कि जो गुप्त ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम उसे गुप्त रखने में समर्थ हो गए हो और किसी को बताओगे नहीं ने कहा बात बिल्कुल ठीक तीन वर्ष सेवा की बार बार उसने पूछा न सुन ने को तैयार हो जाओ आखिर तीन वर्ष तो उसने कहा बिल्कुल तैयार हो गया हूं और आप जो भी ज्ञान मुझे देंगे मैं उसे गुप्त रखूंगा न सुद्दीन ने तब बात खत्म हो गई क्योंकि तो मेरे गुरु ने भी मुझसे यही कहा था कि जो ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं गुप्त रखना मैं भी गुप्त रखे और तुम गुप्त रख सकते हो तो मैं भी गुप्त रख सकता हूं तुमने मुझे समझा क्या है? और अब जब बात उठी गई तो मैं तुम्हें बता दू कि तो मेरे गुरु के गुरु ने भी यही कहा था और मेरे गुरु ने भी मुझे कभी बताया नहीं ऐसा सदा से चला आया है और तुमको भी मैंने बताया नहीं लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं तुम इससे खोज सकते हो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं गुप्त ज्ञान चल रहे हैं। न तुम्हें पता है न तुम्हारे गुरु को पता है न तुम्हारे शिष्य को पता है पता होना बड़ा कठिन है इतना आसान नहीं है लेकिन दावेदारी बहुत आसान तुम भी बताना चाहोगे कोई पूछ भर ले तुम प्यासे से तड़प रहे हो चारों तरफ घूम रहे हो को कोई मिल भर जाए जो पूछ ले तुमसे कुछ और तुम बता दो एक बड़े मनोवैज्ञानिक के संबंध में मैंने सुना है कि वह एक बड़े अमीर आदमी की चिकित्सा कर रहा था मनोविश्लेषण कर रहा था एक दिन अमीर आदमी को आने में देर हो गई कोई पांच दस मिनट देर से पहुंचा तो उस मनोचिकित्सक ने बड़ी नाराजगी से कहा कि सुनो अगर तुम ना आए होते पांच मिनट और तो मैंने तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिया होता आदमी इतना ज्यादा बताने को सुख है कि तुम इसकी फिक्री नहीं करते कि दूसरा आदमी सुनने को मौजूद भी है जब तुम लोगों से बात करते हो तब दूसरा अक्सर मौजूद नहीं होता भागने की तैयारी में होता है लेकिन तुम बताने के लिए पकड़ रखते हो और जिन चीजों का तुम्हें कोई भी पता नहीं क्या पता है ईश्वर का पता है मोक्ष का पता है स्वर्ग नरक का पता है शुभ अशुभ का पता है जीवन मृत्यु का पता है क्या पता है लेकिन सबको तुम ऐसा मान के चलते हो कि पता है थोड़ा जांच परख करो गुरुजी के पास जब रूस का एक बहुत बड़ा विचारक की गया और की ने बड़ी ऊंची किताबे लिखी थी एक किताब तो उसकी अनूठी है मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में अगर पांच किताबों के नाम मुझे लेने को कहा जाए तो एक उसकी किताब का नाम लूंगा उसकी किताब है टर्सियम आर्गान बड़ी अनूठी गणित और दर्शन की किताब कभी हजार साल में एक आद वैसी किताब पैदा होती तो आदमी जग जाहिर और को कोई भी नहीं जानता था गुरजे साधारण फकीर था जब आस्टेंस की गया तब यह प्रसिद्ध हो चुकी थी छप चुकी थी से गुरजींस की कहा कि मैं कुछ पूछने आया गुरजीफ ने कहा बताऊंगा लेकिन पहले ये कोरा कागज हाथ में ले लो बगल के कमरे में चले जाओ और उस पे एक फेरस्त बना दो एक तरफ लिख दो जो तुम जानते हो और दूसरी तरफ लिख दो जो तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी तुम्हारी किताब मैंने देखी तुम शब्दों के संबंध में बड़े कुशल तो तुम साफ खुद ही लिख दो कि जो तुम जानते हो उसकी हम कभी चर्चा ना करेंगे जब तुम जानते ही हो बात खत्म हो गई और साफ साफ लिख दो जो तुम नहीं जानते हो बस उसकी मैं तुमसे चर्चा करूंगा आज की ने लिखा है कि मेरी जिंदगी में इतना कठिन क्षण कभी आया ही नहीं था उस कागज को लेके मैं कमरे में चला गया और सर्दी के दिन से बर्फ पड़ रही थी और मेरे माथे से पसीना छूने लगा कलम उठाऊं समझ में ना आए कि क्या लिखू क्या जानता हूं इस गुर्जे ने तो मुसीबत में डाल दिया बहुत बार कोशिश की हाँ ये मैं जानता हूं लेकिन जब लिखने गया तब मुझे साफ हो गया कि जानता तो ये भी मैं नहीं उधार है सब जानकारी दूसरों से सीख ली अपना तो कोई भी अनुभव नहीं घड़ी भर बाद आके कोरा कागज गुरजीफ को दे दिया और कहा कुछ भी नहीं जानता हूँ आप शुरू कर सकते और गुरजीफ ने आसपि को और ही ढंग का आदमी बना दिया एक अनूठा ही आदमी बना दिया उसका सारा जीवन रूपांतरित कर दिया लेकिन उस रूपांतरण की बुनियाद रखी है आजी के स्वीकार में कि मैं कुछ भी नहीं जानता और बड़ा कठिन रहा होगा आज टिंसकी जैसे जग जाहिर व्यक्ति को जिसको लोग ज्ञानी समझते थे उसे ये लिखना निश्चित ही मुश्किल पड़ा होगा ये कहना मुश्किल पड़ा होगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता जिस दिन तुम कह सकते हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तुम कोरे कागज की तरह हो जाते हो और अब इस कोरे कागज पे कुछ लिखा जा सकता है जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वह नहीं जानता वह मन से रुग्ण है वो बीमार है उसके इलाज की जरूरत है इस अर्थ में सभी लोग बीमार हैं क्योंकि तुमने सभी ने दावे किए हैं उन बातों को जानने के जिन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानते और जो रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानता है वह मन से रुग्ण नहीं लेकिन अगर तुम पहचान लो अपनी इस रुग्ण दशा को तो तुम स्वस्थ होने शुरू हो गए जिस आदमी को समझ में आ जाए कि मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन दावा करता हूं उसका सुधार शुरू ही हो गया वो यात्रा पर चल पड़ा उसकी बदलाहट निकट है उसका इलाज प्रारंभ हो गया उसके जीवन में औषधि आ गई ऐसा ही जैसे रात सपने में अगर तुम्हें पता चल जाए कि यह सपना है तो नींद टूट जाती जब तक पता चलता है यह सपना नहीं है सत्य है तभी तक नींद रहती पता चलना शुरू हुआ कि सपना है कि सपना गया तुम आधे जागे हो ही गए ठीक ऐसे ही अगर मन के रोग तुम्हें पहचान में आ जाएं और ये बड़ा से बड़ा रोग है मनुष्य का ज्ञान से बिल्कुल विक्षिप्त हो गई है तुम्हें समझ में आ जाए कि रोग जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूं तत्ण तुम सरल होने लगोगे तुम्हारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, संत मन से रुग्ण नहीं है अलाव से कहता है वही संत है जो साफ साफ जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता जितना तुम जागोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या जानते हो एक ऐसी घड़ी आती है कि सब ज्ञान खो जाता है तुम परम अज्ञान में खड़े रह जाते हो उस परम अज्ञान के मौन का कोई मुकाबला नहीं उस परम अज्ञान की शांति का कोई मुकाबला नहीं उस परम अज्ञान में बड़ा प्रकाश और तुम्हारे ज्ञान में महाअंधकार था उस परम ज्ञान या परम अज्ञान के क्षण में अचानक तुम खो गए मिट गए पिघल गए और तुम्हारी जगह कुछ और अवतरित होने लगा वही सत्य है वही ब्रह्म संत मन से रुग्ण नहीं क्योंकि वह रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानते इसलिए मन से रुग्ण नहीं बड़ी अनूठी क्रांति घटित होती है अगर तुम अपनी स्थिति को ठीक ठीक पहचान लो स्थिति को ठीक ठीक पहचान लेना क्रांति शुरू हो गई अगर कोई पागल आदमी मान ले और जान ले कि पागल है वह आदमी ठीक होना शुरू हो गया पागल कभी नहीं मानते पागल खाने में जाके तुम देखो कोई पागल मानने को राजी नहीं हो सकता कि वो पागल है सारी दुनिया को पागल समझता है खुद को पागल नहीं समझता जो लोग पागलों की चिकित्सा करते हैं वो कहते हैं जब कोई पागल ये समझने लगता है कि वो पागल है तब हम जानते हैं कि अब वो ठीक होने के करीब आ गए क्योंकि इतना होश आ जाना कि मैं पागल हूं काफी ठीक हो जाना है कौन जानेगा कि मैं पागल हूं जो जान रहा है वो पागलपन से अलग हो गया भिन्न हो गया मन दूर रह गया चेतना ऊपर उठ गई कभी तो चेतना जान सकती है कि मैं पागल हूं अब ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई ये तो ऐसा उल्टा हो गया हिसाब कि जो समझते हैं कि हम पागल नहीं है वो पागल है। और जो समझते हैं कि हम पागल हैं वो पागल नहीं तुम्हे कभी ख्याल आया कि तुम पागल हो कभी तुम शांत होके भीतर मन को देखे कि कितना पागलपन चल रहा है कभी एक कोरे कागज को लेके बैठ जाओ और मन में जो भी चलता हो लिख डालो जैसा चलता हो वैसे लिख डालो जरा भी बदलो मत तुम बड़े हैरान हो गए तुम कि तो पागल तुम की तो बिल्कुल पागलपन लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो अपने ही मन की तरफ और तुम्हारा पागलपन बढ़ता जाता है हर आदमी पागल होने के करीब है मनस्वित कहते हैं कि सौ में से पचहत्तर आदमी बिल्कुल पागलपन के करीब ही खड़े जरा सा धक्का दीवाला निकल जाए पत्नी मर जाए बच्चा मर जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए आग लग जाए मकान में जरा सा धक्का और वो पागल हो जाएंगे वो निन्यानबे डिग्री पर है, एक डिग्री और सौ डिग्री पर वो पागल हो जाएंगे हर आदमी करीब करीब पागलपन के करीब है मगर पता किसी को भी नहीं मजे से तुम जीए चले जाते हो अपने पागलपन को भीतर दबाए रखते हो बाहर एक चेहरा बनाए रखते हो इस चेहरे के पीछे झांकना जरूरी अन्यथा खतरा है कि तुम कभी पागल हो जाओगे या तो मनुष्य विक्षिप्त हो सकता है या विमुक्त हो सकता है दो उपाय जो विमुक्त न होगा वो विक्षिप्त हो जाएगा और जिसे विक्षिप्त होने से बचना हो उसे विमुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए और विमुक्त होने का पहला लक्षण कि तुम अपने पागलपन को ठीक ठीक पहचान दो सब तरफ ऐसी उसका निरीक्षण कर लो इस निरीक्षण में ही तुम पाओगे कि तुम मालिक होने लगे मन का ठीक ठीक निरीक्षण तुम्हें मन का मालिक बना देगा और अगर तुम अपने रोग को जान लो जैसा रोग है तो एक बड़ी सूत्र की बात है शरीर की चिकित्सा में निदान के बाद औषधि की जरूरत पड़ती डायग्नोसिस पहले और जो लोग शरीर की चिकित्सा करते उन्हें पता है कि असली चीज डायग्नोसिस निदान बड़ी से बड़ी चीज औषधि तो कोई भी बता देगा एक दफा निदान हो जाए बीमारी का तो ठीक से समझा जाए तो 90 प्रतिशत तो निदान और 10 प्रतिशत औषधि शरीर की चिकित्सा में मन की चिकित्सा में सूत्र और भी गहन है वहां तो सौ निदान क्योंकि निदान ही वहां चिकित्सा है तुम अगर ठीक से जान लो कि तुम्हारी बीमारी क्या है बात समाप्त हो गई तुम सचेतन हो जाओ बीमारी के प्रति तुम्हारी सचेतना की अग्नि में ही बीमारी राख हो जाती इसलिए ज्ञानियों ने एक ही बात कही है बार बार हजार बार कि तुम जाग जाओ तुम मन समाप्त हो जाता है तुम होश से भर जाओ बस इतना ही काफी बुद्ध ने कहा है सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस कृष्ण मूर्ति से चले जाते हैं अवेयरनेस जागो होश संभालो कबीर कहते हैं सूरत होश महावीर से किसी ने पूछा साधु कौन तो महावीर ने कहा असुत्ता मुनि जो सोया हुआ नहीं वो साधु वो मुनि और असाधु कौन तो महावीर ने कहा अमुनि जो सोया हुआ है जो जागा हुआ नहीं वो असाधु महावीर ने ये नहीं कहा कि जो बुरा करता है वो असाधु महावीर ने ये नहीं कहा कि जो भला करता है वो साधु महावीर ने कहा जो जागा हुआ है वो साधु और जो सोया हुआ है वो असाधु तुम्हारे सोए होने में ही सारा रोग है तुम्हारे जागने में ही निदान है आज इतना